संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राजा जनक के द्वारा सुखदेव जी का पूजन तथा उनके प्रश्न का समाधान करना भीष्म जी कहते हैं भारत तदनंतर राजा जनक अंतपुर की संपूर्ण स्त्रियों और पुरोहित को आगे करके मंत्रियों के साथ सुखदेव जी के पास आए आगे आगे आसन और नाना प्रकार के रत्न लिए पुरोहित जी चल रहे थे और राजा अपने मस्तक पर अर्थ पात्र लिए पीछे आ रहे थे गुरुपुत्र के निकट पहुंचकर उन्होंने पुरोहित के हाथ से वह सर्वतोभ्र नामक रत्नजटित आसन जिस पर बहुमूल्य बिछावन बिछा हुआ था, ले लिया और अपने हाथ से सुखदेव जी को बैठने के लिए दिया जब व्यास राजा के दिए हुए आसन पर विराजमान हो गए तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरम्भ किया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 सुख का कुशल मंगल पूछते हुए बोले मुने किस निमित्त से आपका यहाँ शुभागम हुआ है सुखदेव जी ने कहा राजन आपका कल्याण हो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि यदि तुम्हें प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्म के विषय में कोई संदेह हो तो तुरंत ही मेरे यजमान विदेह जनक के पास चले जाओ वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता है अतः तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे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 यज्ञोपविश संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदाध्यन करना चाहिए अध्ययन काल में गुरु की सेवा तप का अनुष्ठान और ब्रह्मचर्य का पालन ये तीन उनके परम कर्तव्य हैं। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा वह पितरों के ऋण से मुक्त होने का यत्न करे किसी की निंदा ना करे और इंद्रिय संयम पूर्वक रहे जब वेदाध्यन समाप्त हो जाए तो गुरु को दक्षिणा दे उनके आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटे घर आने पर विवाह करके गार्हस्य धर्म का पालन करें और अपनी ही स्त्री के साथ संबंध रखे किसी से ईर्ष्या रख न रखकर न्यायानुकूल बर्ताव करें, तथा अग्नि की स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे तत्पश्चात जब पुत्र पौत्र उत्पन्न हो जाए तो वन में रहकर वाहन धर्म का पालन करे उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र करें और अतिथियों से प्रेम रखें इसके बाद पुरुष अग्निहोत्र की अग्नियों का अपने में ही आरोप करके निर्द हो जाए और वीतराग होकर ब्रह्मचिंतन से संबंध रखने वाले आश्रम में प्रवेश करें सुखदेव जी ने पूछा यदि किसी को ब्रह्मचर्याश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग द्वेषादि द्वंद्व दूर हो जाए तो भी क्या उसके लिए शेष तीन आश्रमों में रहना आवश्यक है जनक ने कहा जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता उसी प्रकार सदगुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और जो उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार और कृतकृत हो जाता है पहले के विद्वान लोक मर्यादा तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे इस तरह क्रमशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभ शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है अनेकों जन्मो से कर्म करते करते जब सम्पूर्ण इंद्रिया पवित्र हो जाती है तो शुद्ध वाला मनुष्य पहले ही आश्रम में रूप का तो जाने की क्या आवश्यकता है विद्वान को चाहिए की वह राजस और कामस दोषो का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्ध के द्वारा आत्मा का दर्शन करे जो संपूर्ण भूतों में अपने को और अपने में संपूर्ण भूतों को देखता है वह संसार में कहीं भी आसक्त नहीं होता वह तो घोसले को छोड़कर उड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस देश से पृथक हो निर्वंध एवं शांत होकर परलोक में अक्षय पद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है इस विषय में राजा जिया की कही हुई गाथा सुनिए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 फिर समेट लेता है उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त से अज्ञान से आवृत्त आत्मा का साक्षात दर्शन हो सकता है बुद्धमानव में श्रेष्ठ सुखदेव जी उपर युक्त सारी बातें मुझे आपके अंदर दिखाई देती है इनके अतिरिक्त भी जो कुछ जानने योग्य विषय है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 आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है आपको ना नाच देखने की उत्कंठा होती है न गीत सुनने की आपका कहीं भी राग है ही नहीं ना बंधों के प्रति आसक्ति है न भयदायक पदार्थों से भय महाभाग आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला पत्थर और स्वर्ण सब एक से हैं मैं तथा दूसरे मनुष्य विद्वान भी आपको अक्षय अच्छा एवं अनामय पथ मोक्ष मार्ग पर स्थित मानते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है उसी में आपकी स्थिति है अब और आप क्या पूछना चाहते हैं